नंद स्मृति संग्रह महापुरुष जी के कृपा स्मरण में स्वामी अज्ञात द्वादशी के दिन तीसरे पहर स्वामी ब्रह्मानंद महाराज को कलकत्ता लौट जाना था प्रातः मठ के साधु ब्रह्मचारी लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए गए मैं भी उनके साथ था वे अपने कमरे के गंगा ओर वाले बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठे थे साधु लोग एकाएक कर प्रणाम करके जाने लगे श्री श्री महाराज ने उनमें किसी किसी से दो एक बातें पूछी। उस समय केवल मठ के, के साधु और ब्रह्मचारी ही गए थे इसके बाद जब मैं प्रणाम करके खड़ा हुआ तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो क्या तुम मठ के ब्रह्मचारी हो मैं चुप रहा महाराज के पास ही अमूल्य महाराज स्वामी शंकरानंद खड़े थे उन्होंने कहा यह बांकुड़ा का रिलीफ वर्क करके लौट आया है ब्रह्मचारी बनेगा सुनकर महाराज ने कहा जाओ तारक भैया में तारक भैया से पूछ आओ मैं महाराज के कमरे के भीतर से ही श्री श्री महापुरुष महाराज के कमरे में पहुंचा वे अपने तखत के उत्तर और कुर्सी पर बैठे चिट्ठी पत्रे दिख रहे थे मैंने उन्हें प्रणाम कर कहा मैं मठ का ब्रह्मचारी हूँ या नहीं महाराज ने आपसे पूछने के लिए कहा है प्रश्न सुनकर महापुरुष थोड़ी देर आंख बंद करके चुपचाप बैठे रहे बाद में उन्होंने कहा जाओ महाराज से जाकर कहो कि तुम मटके ही ब्रह्मचारी हो महाराज से वह बात कहते ही वे बहुत प्रसन्न हुए और कहा यह तो बहुत अच्छी बात है उस दिन मुझे नवजीवन प्राप्त हुआ उस दिन से मैं श्रिश्री ठाकुर के पवित्र संघ में सम्मिलित हो गया महाराज और महापुरुष जी दोनों ने मुझे इस दुर्लभ जीवन लाभ का अधिकार दिया आनंद से मैं उत्फुल्ल हुआ जीवन का सुख स्वप्न वास्तव में परिणत हो गया मैं मन ही मन श्री ठाकुर माँ स्वामी जी राजा महाराज और महापुरुष को बार बार प्रणाम करने लगा मेरी छाती मानो दस हाथ ऊँची हो गई मैं श्री ठाकुर के संग में स्थान पा गया हूँ जानकर अपने को धन्य मानने लगा महापुरुष कहते थे श्र, श्री श्री ठाकुर के इस पवित्र संघ में स्थान पाना क्या मामली बात है अनेक जन्मों के पुण्य के बिना ऐसा नहीं हो सकता और श्री ठाकुर की कृपा से ही वह संभव है जिसे उन्होंने अपने पवित्र संघ में स्थान दिया है समझना कि उस पर उनकी कृपा हुई है पढ़े रहो बेटा इसी तरह पढ़े रह जाओ ये अवश्य कृपा करें, वे अवश्य कृपा करेंगे लेटली टू संघ इन ले, ले, आ, ले, ले लायल्टी तू ठाकुर संघ के प्रति वश्यता है शेषी ठाकुर के प्रति वश्यता है दुर्गा पूजा के बाद ही मलेरिया सन्यासी और ब्रह्मचारी एक एक कर बिछौने पर पड़ गए एक तो वहाँ मनुष्य कम उसके ऊपर बहुत से लोग बीमार पड़ गए रोज का काम काज चलना ही कठिन हो गया रोगियों के मुंह में थोड़ा जल देने को ही भी मनुष्य नहीं था उन दोनों बैलूर मठ में डॉक्टर वैद्य या चिकित्सा आदि की व्यवस्था भी साधारण सी थी सात आठ व्यक्ति एक साथ ज्वर से पीड़ित हुए महापुरुष महाराज ही मठ के काम की देखरेख करते थे मैं उस समय ठाकुर के रसोई भंडार में भंडारी महाराज को सहायता देता था सामान निकालना तरकारी काटना बाली ग्राम के बाजार से तरकारी आदि खरीद कर सिर पर ढोलाना खाने के लिए पत्तर बिछाना आदि काम में मैं करता था एक दिन महापुरुष ने मुझे बुलाकर कहा देखो सात आठ व्यक्ति ज्वर में पड़े हैं बेचारों को समय पर थोड़ा जल भी नहीं मिलता कल से तुम इनकी सेवा करना क्या क्या करना होगा सब मैं बता दूंगा सब दिखा दूंगा मैं चुप था यह देखकर उन्होंने फिर से कहा भोर में उठकर हाथ मुंह धोने के पहले ही तुम उस छोटे चूल्हे में कोयले के चूरे से आग सुलगा देना उसके बाद हाथ मुंह धो आना और केटली में गर्म जल कर लेना उसके बाद शाल की पत्ती में थोड़ा नमक तेल और मंजन दे जाकर गरम जल से सबका मुंह धुला देना और थोड़ा अदरक मिश्री गरम जल के साथ सबको खिला देना उसके बाद साबूदाना बारली आदि कैसे तैयार करना होता है मैं दिखा दूँगा दूसरे दिन मैंने वैसा ही किया महापुरुष ने भी ठीक समय पर उतर आकर साबूदाना बारली कैसे तैयार करना होता है खड़े रह सब कुछ दिखा दिया उन दिनों बेलूर मठ में दूध दुर्लभ था इस कारण जल साबु या जल बार्ली ही सबको पीना पड़ता था इसी ढंग से महापुरुष जी की आज्ञा के अनुसार दोपहर तीसरे पहर और रात में रोगियों के पथ्य आदि से मैं सेवा करने लगा क्वीन खा खाकर मलेरिया रोगियों का मुँह विस्वाद हो जा गया था सिर घूमता तथा बार बार वमन होता था फल का मिलना तो बहुत कठिन था मटकी उस समय आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि रोगियों के लिए फल का प्रबंध हो सके इस कारण महापुरुष बगीचे से कच्चे और अर्पके अमरूद तोड़ डाने के लिए कहते थे इसके अतिरिक्त उन्हें ठाकुर के प्रसादी जो फल दिए जाते थे उन्हें स्वयं नली कर थाली सहित अपने हाथ से रोगियों को दे देते थे कभी कभी हम लोगों के हाथ में भी भेज देते थे फिर कभी दिखाई पड़ता कि वे स्वयं रोगियों का सिर दबाते या ठंडे जल की पट्टी रखते और कभी शरीर को भी दाब देते थे महापुरुष जी ही सबके स्नेह में पिता के समान थे जिस दिन रोगी अच्छे होकर अन्य पथ पाते थे उस दिन महापुरुष स्वयं रसोई पकाकर रोगियों को लाकर खिलाते थे उस समय तो रसोई करने का काम मैं कुछ भी नहीं जानता था किंतु तो महापुरुष जी उसके लिए मुझे कभी कुछ कहते नहीं थे बल्कि असीम धैर्य के साथ क्रमशः कई दिनों तक रसोई पकाकर मुझे उन्होंने सिखा दिया था रोगियों के लिए पृथक रूप से वे बाली के बाज़ार से परवल आलू आदि मंगवा कर अपने कमरे में रख लेते थे एक भक्त के द्वारा अलीपुर सेंट्रल जेल से घाने का सरसों का तेल मंगवा लेते थे और वह तेल उन्हीं के कमरे में एक चीनी मिट्टी के जार में रखा जाता था मठवासियों के रुक्न होने पर उनकी ऐसी उत्कंठा थी एक दिन देखा कि वे स्वयं बगीचे से नारियल की एक सूखी डाली खींच कर ला रहे हैं दूर से देखकर मैं वहां तुरंत पहुंचा और उनके हाथ से उसे लेकर मठ में ले आया उन्होंने हंसते हुए कहा इसे मैं स्वयं ही ले जा सकता था इसे जला आज मैं रोगियों का अन्न पकाऊँगा वे प्रायः रोज ही बगीचे से तरकारी आदि तोड़ लाते थे विशेष विशेष फूल चुनकर वे भंडार में दे देते थे किसी किसी दिन कुछ रोगी एक साथ पत्थे पाते थे भात के साथ कटोरी में तरकारी परोसी जाती थी महापुरुष माता के समान दीवाल से टिक कर खड़े रहते और सबका भोजन देखते थे फिर कुछ लज्जा के साथ पूछते कि तरकारी कैसे बनी है सब लोग कहते बहुत अच्छी बने महाराज यह सुनकर आनंद और तृप्ति से उनका चेहरा लाल होता था मठ के या नौकर चाकर आदि के सुख दुख के साथ भी अपने को विशेष रूप से मिलाए रखते थे वे सभी श्री ठाकुर की सेवा कर रहे हैं श्री ठाकुर के परिवार के ही लोग हैं यही भाव उनमें था साधु और ब्रह्मचारियों के रुग्ण होने पर जिस प्रकार व्यवस्था होती थी उनके लिए भी वैसी ही व्यवस्था होती थी मठ का नौकर निधिया ज्वर से पीड़ित था वह अहिर का काम करता था उन दिनों रसोईया नौकर आदि सभी मठ के उत्तर और बगीचे वाले मकान में रहते थे बगीचे का माली उड़िया था और उसका नाम था सोना अतः उसके नाम पर से बगीचे का नाम था सोने का बाग। रसोईया नौकर आदि सभी उड़िया थे इस कारण वे सब लोग एक साथ उस बगीचे वाले मकान में रहते थे मठ के बगीचे में जाने का एक दरवाज़ा था एक दिन निधिया को बहुत मुँह होने का जल सुबह मुँह होने का जल और बाद में साबूदाना देने गया तो देखा कि टाली खोला कि एक लड़की निधिया के बिछौने पर बैठी है वह देखकर निधिया को साबुदाना दिए बिना ही मैं लौट आया उधर कुदन चढ़ने पर महापुरुष जी नीचे उतरे मठ के साधु ब्रह्मचारी रोगियों की खोज खबर लेकर निधिया को देखने गए निधिया को उस समय भी साबूदाना नहीं मिला यह जानकर उन्होंने कुछ असंतुष्ट होकर मुझसे आकर पूछा निधिया को अभी तक तुमने मुँह होने का जल या साबूदाना क्यों नहीं दिया मैं उसे देखने गया था वह रोते हुए बोला महाराज जी मैं भूख से मर रहा हूँ अभी तक साबुदाना भी नहीं मिला इत्यादि महापुरुष कुछ उत्तेजित होकर ही उन बातों को कह रहे थे अतः मैंने सिर झुकाकर कहा गरम दल और बाद में साबुदाना देने के लिए मैं गया था किंतु देखा कि एक निधिया के बिछौने पर एक स्त्री बैठी हुई है इसलिए मैं दो बार लौट आया सुनते ही महापुरुष ने कहा तुम्हें वसत देखने की क्या आवश्यकता है तुम नारायण बुद्धि से सेवा करोगे जाओ अब साबुदाना दे आओ कुछ रुक उन्होंने फिर से कहा कल से निधिया को कह दूंगा कि वह यहां आकर ही साबूदाना पी जाया करे उन्होंने मेरा असमंजस समझकर मुझसे और कुछ नहीं कहा कुछ दिनों के बाद कार्तिक मास के अंत में मैं ज्वाराकांत हो गया के अन्य लोग उस समय अच्छे हो गए थे और वे काम भी कर रहे थे इस कारण सब लोग मेरी खूब सेवा कर रहे थे महापुरुष जी भी दिन में दो बार आकर खबर लेते थे कभी तो अपने हाथ से बेदाना निकालकर या अन्य फल काटकर मुझे देते थे बार बार ज्वर होने लगा प्रत्येक एकादशी को ज्वर आता और चार पाँच दिन एक सौ चार पाँच डिग्री तक चढ़ता था औसत क्विनिन इस से चार पाँच बार ज्वर हुआ ठीक घड़ी की सुई के अनुसार ज्वर आता था हर एकादशी को ज्वर अवश्य आता था किसी तरह रुकता नहीं था चार पांच दिन बाद ज्वर के छूट जाने पर अन्य पत्थ लेता था और फिर कामकाज में लग जाता था इसी ढंग से चलने लगा नित्य प्रातः मंदिर में प्रणाम करके हम मठ के सभी लोग महापुर को प्रणाम करने के लिए जाते थे वे सबसे कुशल वार्ता पूछते मैं तब तक पांच छह बार ज्वर भोग करने से बहुत धुला हो चुका था उन्होंने मेरा नाम लेकर कहा बहुत दुबला हो गया है क्रमशः स्वामी जी की स्थिति तिथि पूजा आ गई इसका आयोजन होने लगा रोज प्रातःकाल महापुरुष जी के कमरे में सब लोगों के एकत्र होने पर वे उत्सव के आयोजन के प्रसंग में उपदेश देते थे और किसी किसी दिन भावमत होकर स्वामी जी का प्रसंग कहते थे एक दिन प्रातःकाल लगभग नौ या दस बजे जयसौर जिले की एक विधवा भक्ति भक्तिन एक लड़के को साथ लेकर श्री ठाकुर को प्रणाम कर महापुरुष के दर्शन करना चाहती थी मैं उस समय ठाकुर पूजा के भंडार में काम करता था मैं उन महिला भक्तिन को महापुरुष के कक्ष में लगे आश्चर्य के विषय महापुरुष उस भक्तिन को देखकर विशेष आनंदित हुए और पूर्व परिचित की तरह आदर के साथ उनसे बातचीत करने लगे महिला ने महापुरुष जी को भक्ति के साथ प्रणाम किया और अपना परिचय देते हुए दीक्षा की प्रार्थना की कहा चार पांच वर्ष पहले विधवा होने के बाद मैंने स्वप्न में महापुरुष जी से दीक्षा पाई है उन्होंने अपने एक संबंधी से श्री ठाकुर की तथा महापुरुष जी की बात पहले सुनी थी और महापुरुष जी के ऊपर उनके मन में भक्तिभाव उत्पन्न हुआ था स्वप्न में दीक्षा मिलने के बाद उन्होंने अपने एक संबंधी को वह बात बताई उन्होंने कहा कि महापुरुष जी ने उन पर कृपा की है उस दिन से वह उस मंत्र का जप कर रही थी और महापुरुष जी के दर्शन का मौका ढूंढ रही थी आज उनका दर्शन होते ही वह पहचान गई कि महापुरुष जी ने ही उन्हें दीक्षा दी थी इस घटना को सुनकर महापुरुष जी गंभीर हो गए कुछ देर बाद उन्होंने कहा माता मैं तो किसी को दीक्षा नहीं देता श्री श्री ठाकुर ने ही तुम्हें स्वप्न में दीक्षा दी है तुम महाभाग्यवती हो कि इस ढंग से स्वप्न में तुमने दीक्षा पाई है वह महामंत्र जपते चलो और श्री श्री ठाकुर का ध्यान करो ठाकुर से प्रार्थना करो उसी से तुम्हारा कल्याण होगा जो मंत्र तुमने स्वप्न में पाया है वह सिद्ध मंत्र है उस मंत्र का जप करते करने से ही तुम्हें भक्ति मुक्ति सब मिल जाएगी मैं निश्चय करके कहता हूँ उस महिला भक्ति ने महापुरुष जी के दोनों पैर अपने हाथों से लपेटकर रोते हुए कहा बाबा आप ही ने मुझे मुझ पर स्वप्न में कृपा की थी आज आपको देखते ही मैं पहचान गई है हूँ पिताजी मुझे वंचित न कीजिए आप ही मेरे गुरु हैं वे रोते हुए इठंग थे एक ढंग और भी अनेक बातें कहने लगी। महापुरुष जी का चेहरा चमतमा गया उन्होंने आवेश से रूंधते हुए कंठ से कहा माता मेरी बात का विश्वास करो मैं सत्य कहता हूँ श्री श्री ठाकुर ने ही तुम्हारे ऊपर कृपा की है श्री ठाकुर ही मेरे अंतरात्मा है मैं उनका दास मात्र हूँ मैं किसी को दीक्षा नहीं देता श्री श्री ठाकुर ही जगतगुरु हैं उन्हें ही इस रूप में तुम्हारे स्वप्न में दर्शन देकर मंत्र दिया है कलयुग में स्वप्न में देवदर्शन और देवता की कृपा प्राप्त करना सत्य है स्वप्न में तुम्हें यथार्थ दीक्षा मिली है इस कारण तुम महाभाग्यवती हो श्री श्री ठाकुर योगावतार हैं अपने पार्षदों के साथ वे संसार में आए हैं शरीर मन पाणी से उनका आश्रय ग्रहण करो तुम्हारा परम कल्याण होगा